धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति कठ के द्वारा दिए गए प्रवचन जो कि अध्यात्म ज्ञान से संबद्ध हैं हम उनका श्रवण कर रहे हैं कठोपनिषद पुस्तक के माध्यम से उसमें कठ ने यमाचार्य और नचिकेता को आधार बनाकर हम सभी मानव मात्र के लिए अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया है यमाचार्य ने नचिकेता को योग्य अधिकारी मानकर उसका पूरा परीक्षण करके उसको अध्यात्म ज्ञान देना प्रारंभ किया और पीछे यहाँ तक बात हो गई थी कि मार्ग और प्रेयो मार्ग दो प्रकार के मार्ग प्रत्येक मनुष्य के सामने हैं अर्थात परमात्मा हमें कल्याण की प्राप्ति करने के लिए भी अवसर दे रहा है और भौतिक संसाधन भी सारे हमारे सामने हैं अब हमें ये विचार करना है कि हमें संसार चाहिए या संसार का मालिक चाहिए स्वामी चाहिए संसार बनाने वाला चाहिए और नचिकेता ने नचिकेता के सामने भी ये दोनों बातें उपस्थित हो रही थीं, परंतु उसने सारे संसार के प्रलोभनों को छोड़कर उस अध्यात्म मार्ग जिसको कि श्रेय मार्ग कहा है उसी का चयन किया उसको उसी में लाभ अपना दिखाई दे रहा था तो आगे यमाचार्य कह रहे थे कि इस संसार में जो प्रेय मार्ग पर चल रहे हैं वो वास्तव में अविद्या से ग्रस्त हैं क्योंकि परमात्मा ने संसार को संसार प्राप्त कराने के लिए नहीं बनाया अपितु संसार को स्वयं को प्राप्त कराने के लिए बनाया और सारी संसार की घटनाएं सारे संसार के पदार्थ वे भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं तो जो केवल इस संसार को इसके साधनों को साध्य के रूप में सुख प्राप्ति के साधनों के रूप में जो मान लेते हैं वे अविद्या से ग्रस्त हैं और अंधे नहीं वन माना यथान्धा जैसे नेत्रहीन पुरुष अपना साथी भी नेत्रहीन को बना ले तो वही स्थिति बन रही है उनकी तो अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्य मना दंद्रम्य माणा पर्यंती मूढ़ा अंधे नई नियमाना यथाअधा और ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है वह लोक और परलोक की क्या समझ पाएगा न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहन मूढ़म जो धन के मोह से ग्रस्त हैं वित्त मोहिन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में केवल यही जीवन है हमारा आगे कुछ भी नहीं होना है या होगा या न होगा इसका भी पता नहीं तो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति बार बार मृत्यु के वश में आते हैं जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं यहां तक पीछे हमने देख लिया था अब जो अध्यात्म ज्ञान नचकेता को यमाचार्य दे रहे हैं कल्याण की प्राप्ति के लिए उस अध्यात्म ज्ञान का कितना महत्व है इसके बताने वाले भी बहुत दुर्लभ हैं और इसको सुनने वाले भी बहुत दुर्लभ हैं और तीसरी बात सुन कर के समझने वाले और भी कम हैं इसी बात को कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि श्रवणायापि बहुर यो न लभ्य बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट है अर्थात श्रवणा अपनी बहु यो न जो आत्मज्ञान बहुतों को क्योंकि बहुत ले लिए इसमें और बहुत ले लेंगे तो कितना बचेगा बहुत थोड़ा सा यह अध्यात्म का ज्ञान बहुतों को सुनने को प्राप्त ही नहीं होता श्रवणाया अपि बहुवीर योग न भले ही किसी के अंदर संस्कार जग रहे हों अध्यात्म के और वो ज्ञान का पिपासु भी हो लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उस ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए कोई उसको ज्ञान देने वाला उपलब्धि ही हो जाए ये अनिवार्य नहीं है तु निकिता के सामने वह यह भी उपस्थित करना चाह रहे हैं कि तेरी तो मैं प्रशंसा कर ही चुका हूं लेकिन तेरी जिज्ञासा के अनुरूप तेरी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैं जो तुझे उपलब्ध हो गया हूं ये भी तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि अध्यात्म ज्ञान कोई बताने वाला मिल नहीं पाता श्रवणायापि बहु भी और श्रृणवन तो बहवो यम न विद्यु और बहुत से लोगों को सुनाया भी जाए बताया भी जाए लेकिन उनकी समझ में नहीं आता हम पता नहीं अब तक कितने प्रवचन सुन चुके कितने सारे सत्संगों में जा चुके कितनी सारी अध्यात्म की बातें जान चुके लेकिन हमारे पास अब तक कितनी टिक पाई कितनी रह पाई और कितनी निकल गई ये हम सब अपना अपना निरीक्षण करके समझ रहे हैं तो ये कहकर के ऋषि ये भी संकेत देना चाह रहे हैं कि यदि हमें अध्यात्म ज्ञान चाहे किसी भी माध्यम से कभी प्राप्त हो रहा हो तो उसको संभाल के रखना चाहिए जैसे हम अन्य बहुमूल्य वस्तुएं बहुत संभाल के रखते हैं उनकी बहुत सुरक्षा करते हैं तिजोरिया बनाते हैं उन तिजोरियों के अंदर भी और अधिक डबल डबल उनके ताले लगाते हैं जितनी अधिक सुरक्षा हो सकती है उतनी करते हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम उसको मूल्यवान मानते हैं ऐसे ही ये अध्यात्म ज्ञान ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान और अगर सरल शब्दों में कहें तो ये हमारा अपना ही ज्ञान है ये हमारे लिए ही है हमें अपने को पहचानने की बात कही जा रही है ये हमारी ही वस्तु है हमारे लिए ही है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अमूल्य होता है इसलिए इसको भी बहुत संभाल करके रखना है अपने अंतकरण में और अपने जीवन को उसी के अनुसार आगे बढ़ाना है उसी आचरण में उसको ढालना है तो श्रृणवन तो भी बहवो यम न विद्यु बहुत सारे व्यक्ति जिनके संस्कार पूर्व जन्म के अध्यात्म के कम होते हैं या नहीं होते तो सुनकर के भी समझ में नहीं आता ऐसे ही एक मंत्र वेद में भी आता है ऋग्वेद में प्रथम मंडल के चौबीसवें नहीं अस्वा में है कि उतत्व पश्यन् न दर्शवाचम उतत्व शृणवन न श्रृणोते नाम उतो तस्म तन्व विससरे अर्थात ये वेदवाणी ये परमात्मा का ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान बहुत सारे लोग पढ़ते हैं फिर भी नहीं जान पाते उतत्व पश्यन न दर्शवाच्यम उतत्व श्रृणवन न श्रोत नाम सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे अर्थात समझ नहीं रहे वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि श्रवणायापि बहु न लभ्य है श्रृणवंतोपि बहवो यम न विद्यु और आगे कहा कि आश्चर्य वक्ता जिसका बताने वाला इस ज्ञान को सरल भाषा में समझाने वाला हमारे सामने उपस्थित होकर के हमें बताने वाला अगर मिल रहा है उपलब्ध है तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है आश्चर्यो वक्ता और कुशलह अस्य लब्धा और इसको ग्रहण करने वाला क्योंकि बताने वाला मिल रहा है इतना ही आश्चर्य नहीं है अगर सुनने वाले सुन रहे हैं उसको प्राप्त कर रहे हैं वो भी उपलब्ध हैं तो ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है नहीं तो देखा होगा आपने जहाँ अध्यात्म की बातें चल रही हों पहले कोई अन्य प्रोग्राम चल रहा हो और बाद में अध्यात्म का विषय चलने लगे तो बहुत सारे तो उठ जाएंगे वहाँ से और जो रह भी जाएंगे तो बहुतों को नींद आने लगती है तो यदि कोई ध्यान पूर्वक दत्त चित्त होकर के इसको सुन रहा है उसको प्राप्त कर रहा है तो ये भी आश्चर्य है ये यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता से और तू मेरी बात सुन रहा है ये बहुत बड़ा आश्चर्य है आश्चर्यो वक्ता कुशलों से लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट और फिर ग्रहण करके उसको जानने वाला वो भी किसी कुशल गुरु के सानिध्य में कुशल आचार्य के सानिध्य में रहकर करके उसको जान रहा है यदि ऐसी उपलब्धि हो जाती है किसी को तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट यहां यमाचार्य अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं तुझे उपलब्ध हो गया ये बहुत बड़ा आश्चर्य है मेरे जैसा विद्वान तुझे कहाँ मिल पाएगा ये तात्पर्य नहीं है जैसे माता पिता अपने बच्चे के आगे यदि अपने गुणों को न बताएं तो बच्चा बच्चे के अंदर उनका कोई महत्व नहीं उत्पन्न हो पाएगा यदि बच्चे के अंदर अपना वो महत्व उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो ये आत्मश्लाघा या आत्मप्रशंसा नहीं कहलाती यथार्थ ज्ञान देना कहलाता है ये यदि शिष्य के सामने आचार्य अपने को विद्वान बता रहा है तो यह शिष्य को यथार्थ ज्ञान करा रहा है कि तू जो प्रश्न करेगा मैं उसके उत्तर जो दूंगा वो तुझे ग्राही होंगे वो वेदानुकूल होंगे सत्य होंगे और यह बताना आवश्यक भी होता है आपने देखा होगा कि जब कहीं पर सर्विस लगती है सरकारी नौकरी अंतिम प्रक्रिया क्या होती है उसमें नौकरी से पहले इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाता है उन डॉक्यूमेंट्स में उसकी सारी डिग्रियां सारी उपाधियां क्या क्या अब तक उपलब्ध किया है वो दिखाता है और वहां वो दिखाने लगे और साक्षात्ता ये कहने लगे तो ये अहंकार हो गया है क्या अपनी योग्यता दिखा रहा है मुझे ऐसा तो नहीं बोलता वो आवश्यक है क्योंकि जिस पद पर उसको रखना है उसकी योग्यता उसके लायक है नहीं है उसको सिद्ध करना पड़ेगा ऐसे ही आचार्य जो शिष्य के आगे ज्ञान देने को उद्यत हुआ है तो शिष्य को भी परीक्षण करने का अवसर दे रहा है वो और स्वयं को बता रहा है कि मेरी योग्यता कितनी है नहीं तो शिष्य कौन से प्रश्न पूछे कौन से न पूछे और जिस जिज्ञासा को लेकर के आया है वो उसकी शांत तो होगी भी या नहीं होगी ये संशय ही बना रहेगा तो ऐसे ही यमाचार्य बता रहे हैं ये अध्यात्म का ज्ञान और इसको बताने वाले और इसको सुनने वाले बहुत दुर्लभ हैं और ऐसा यदि तेरे जीवन में घट रहा है तो बहुत बड़ा तेरा सौभाग्य है यह आगे कहते हैं कि नरेणावरेण प्रोक्त ईषा सुविज्ञ बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ती अणीयान हि अतर्क्यम अणु जैसा पीछे बताया था कि एक श्रेय मार्ग पर चलने वाला एक प्रेय मार्ग पर चलने वाला तो यहाँ संसार में बताने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जिनको वो ज्ञान उनके पास नहीं होता और फिर भी दूसरों को बताने लगते हैं अब जो ज्ञान जिसके पास नहीं है जिस यंत्र को हमें चलाना नहीं आता जिस गाड़ी को चलाने की हमने पहले ट्रेनिंग नहीं ली है, उस यंत्र को उस गाड़ी को हम चलाने लगे, तो क्या करेंगे हानि पहुंचा लेंगे अपने लिए यंत्र को तोड़ लेंगे यही तो होगा तो वास्तव में ज्ञान देने का अधिकारी दूसरों को बताने का अधिकारी वही होता है जो उस ज्ञान से स्वयं पहले प्रकाशित हो चुका है उसने उसको अनुभव कर लिया है उसने उसको जान लिया है सत्य की कसौटी पर उसने परख लिया है और जिसको स्वयं उस पर विश्वास भी है उसी को अधिकार होता है बताने का यदि अनधिकारी बताएगा तो उसी के संकेत दे रहे हैं कि नरेण अवरेण प्रोक्त ईशा यदि कोई अवर व्यक्ति बता रहा है जो उस ज्ञान से युक्त नहीं है संपन्न नहीं है जो उस ज्ञान से प्रकाशित नहीं है तो उस अवस्था में वह ज्ञान दूसरे के लिए ग्राह्य नहीं होगा और सुविज्ञ बहुधा चिंत्यमान और यदि कोई ज्ञानी मनुष्य बता भी रहा है तो उस अवस्था में भी वह ज्ञान जब तक हम स्वयं और उस पर चिंतन न करें उस पर और अधिक निदिध्यासन न करें तब भी वह ज्ञान हमें सुविज्ञेय नहीं हो पाता वह अच्छी प्रकार से गृहित नहीं हो पाता है जो हमने सुना है जो हमने पढ़ा है उसको स्वयं अपनी बुद्धि से अपनी स्मृति के द्वारा एकांत में बैठकर के उस पर विचार भी करना चाहिए हम ऐसे नहीं मान लें अर्थात यमाचार्य स्वयं कह रहे हैं ये नचिकेता से कि जो मैं तुझसे कहूं और वो तू यू ही मान ले अक्षरश स्वीकार कर ले बिना चिंतन किए ऐसा भी नहीं होना चाहिए और आजकल आपको ऐसी बातें बहुत सुनने को मिल जाएंगी कि बताने वाला बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि इस पर शंका नहीं करनी हम जो बता रहे हैं इसमें संदेह नहीं करना अगर शंका करोगे संदेह करोगे हम पर श्रद्धा नहीं करोगे तो यह तुम्हें गृहित नहीं होगा लेकिन यमाचारी ऐसा नहीं कह रहे वो कह रहे हैं सुविज्ञ बहुत हाँ चिंतित बार बार बहुत प्रकार से उसका चिंतन किया जाता है तब वह ज्ञान सुविज्ञ बनता है ग्राह्य बनता है और अन्य प्रोक्ति गतिरत्र नास्ती और ये ज्ञान ऐसा है कि जब तक तो कोई दूसरा न बताए तब तक इसमें गति भी नहीं होती बात वो भी सही है क्योंकि जीवात्मा को जब तक नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त न होने से स्वयं अपने अंदर से उत्पन्न कर ले यह कभी भी संभव नहीं है और यदि ऐसा होता तो ये सारे स्कूल कॉलेज सारे विद्यालय सारे गुरुकुल इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्वयं ही हम ज्ञानी बन जाते बिना दूसरे के बताए लेकिन अनेक प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण करके सिद्ध कर लिया है कि बिना दूसरे के बताए ये ज्ञान कभी भी हमें नैमित प्राप्त नहीं होता वो चाहे गलत ज्ञान हो सही ज्ञान हो दोनों बातें हो सकती हैं बात उसकी नहीं हो रही है लेकिन बिना बताए हम न बुराई सीखते हैं और ना अच्छा ही सीखते हैं हम दूसरे को करता हुआ देखेंगे या दूसरे के बताने से सीखेंगे अर्थात कहीं ना कहीं शिक्षण की पद्धति लगातार चल रही है भले ही हमारे संस्कार कितने ही प्रबल क्यों न हो चाहे किसी भी ज्ञान के हों लेकिन जब तक उन संस्कारों को बाहर से कोई निमित्त प्राप्त नहीं होगा वो संस्कार कभी भी नहीं जग सकता ये पक्का सत्य है जैसे चाहे कितना ही सूखा ईंधन क्यों ना हो लेकिन अग्नि की चिंगारी यदि एक भी नहीं है तो आप कितना ही सुखाते रहिए इसको अग्नि नहीं लगेगी उसमें हाँ इतना तो है गीला ईंधन है यदि तो आप बार बार दिखाते रहिए अग्नि तब भी नहीं जल पाएगा या धुआं होगा उसमें तो ईंधन भी सूखा होना चाहिए और अग्नि भी चाहिए संस्कारों की प्रबलता भी चाहिए और बताने वाला निमित्त भी चाहिए दोनों बातें तो अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र न अस्ति इस विज्ञान में इस ज्ञान में बिना दूसरे के बताए गति नहीं होती अणियान ही अतर्क्यम अणु क्योंकि यह ज्ञान अणियान है अणियान कैसे कहते हैं सूक्ष्म अधिक सूक्ष्म यहां सूक्ष्म का तात्पर्य जिसको एकाग्रता से जिसको सात्विक बुद्धि से हम समझ पाते हैं ऐसा ज्ञान और अतर्क्यम अनुप्रमाणात और मात्र हम उसमें केवल तर्क ही करने लगे यू ही हमने सीखा किसी से नहीं या कोई बता भी रहा है उसको बिना विचार किए और यूं ही खंडन करने लगें या कुतर्क का प्रयोग करने लगें तो उस अवस्था में भी हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान हमें पहले सूक्ष्मता में जाकर के स्वयं भी उसका परीक्षण करना होगा और तब उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे आगे कहते हैं कि नैशा तर्केण मतिराप ने नैषा तर्केण मतिरापने या प्रोक्ता न्यन सुज्ञा या पृष्ठ याप सत्य धृतिर्बतासीदृ नो भूयान् नचिकेत पृष्टा यहाँ नचिकेता की फिर एक बार उन्होंने प्रशंसा भी की है और साथ में ज्ञान की उत्कृष्टता भी बता रहे हैं कि न एषा तर्केण मति ही आपने या। एशा मति ही। जो सत्य ज्ञान की मति है सत्य ज्ञान जो तुझे मैं देने जा रहा हूं इसको हम अपने कुतर्क के द्वारा न हटाए और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो सत्य ज्ञान होता है आप चाहे कितने ही प्रमाणों का प्रयोग कर लीजिए लेकिन उन प्रमाणों से वो कभी भी खंडित हो ही नहीं सकता एक वाक्य सुना होगा आपने सत्य में वो विजयते न सत्य सत्येन पंथा विवया न सत्य की हमेशा विजय होती है लेकिन वाक्य तो बोल देते हैं हम लेकिन व्यवहार में व्यवहार में हम कहते हैं नहीं हर जगह तो सत्य नहीं चलेगा कहीं कहीं तो असत्य का सहारा लेना ही पड़ता है अगर ऐसा होता तो ये वाक्य ऋषि क्यों बोलते और स्वयं परमात्मा का ही मंत्र है उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि परमात्मा ने सत्य में श्रद्धा को रखा श्रद्धाम सत्य अध्रद्धाम अनृत्य प्रजापति और अश्रद्धा को अनृत में असत्य में रखा तो सत्य अर्थात जो है जिसको हम नकार नहीं सकते विजय तो उसी की होनी है तो जो सत्य ज्ञान तुझे प्राप्त हो रहा है और तू चाहे इसको कुतर्क से हटा ले ये कभी भी संभव नहीं है सुज्ञानाय प्रेष्ठा हे प्रेष्ठ प्रेष्ठ कहते हैं जो अत्यंत प्रिय होता है प्रिय शब्द आपने सुना ही है और दो में से दो दो चीजें या दो व्यक्ति दो बच्चे हमारे सामने हो और एक को हमें अधिक प्रिय कहना है तो क्या बोलेंगे दो में से एक को अधिक प्रिय बोलना है तो क्या बोलेंगे दो शब्द बोल सकते हैं या तो प्रिय तर तर का प्रयोग करते हैं या कहेंगे प्रेय प्रिय का बन गया प्रेय लेकिन बहुतों में से अगर किसी को अधिक प्रिय कहना है क्योंकि दो में से छांटना और बहुतों में से छांटना तो प्रियतम बोलेंगे अथवा प्रेष्ठ दोनों का एक ही अर्थ है तो यहां परेष्ठ शब्द कहा नचिकेता के लिए उसको बहुत प्रिय मान रहे हैं वो क्योंकि वो हर परीक्षण में हर कसौटी पर निखर चुका है और विद्या का अधिकारी बन चुका है तो ने नहीं वो सुज्ञान आया प्रेष्ठ कि हे पृष्ठ तू वास्तव में सुज्ञान के लिए है अच्छा ज्ञान यथार्थ ज्ञान ग्रहण करने का अधिकारी बन चुका है प्रोक्ता नहीं उस ज्ञान पृष्ठ जो भी तुझे बताएगा चाहे मैं बताऊं या यही ज्ञान तुझे अन्य के द्वारा भी प्राप्त यदि होगा कभी तो मुझे निश्चय है कि तुझको अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सकता है क्योंकि मेरी परीक्षा मैंने अनेकों शिष्य अब तक देख लिए और मेरी परीक्षा मेरी कसौटी धोखा नहीं हो सकता मुझे उसमें प्रोप्तान्य नहीं पृष्ठ याम तो माप सत्य धृतर बतासी और जिस सत्य धृति को तूने प्राप्त किया है सत्य धृति सत्य को धारण करने की क्षमता आपने धर्म के लक्षणों में मनु महाराज का श्लोक सुना होगा कौन सा है धृति ही क्षमा दमोस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तो वहां पर भी उन्होंने धर्म के लक्षणों में धृति को सबसे पहले रखा सबसे ऊपर रखा है और भर्तृहरि ने भी जहां उन्होंने योगी की बात कही है कि योगी का परिवार कैसा होता है योगी के कौन माता पिता कौन पत्नी कौन भाई बहन उसका कैसा परिवार होता है तो वहां भी उन्होंने कहा कि धैर्य यस्य पिता क्षमा जननी जिसका पिता धैर्य है और धैर्य और धृति एक ही बात है धृति जिसके अंदर नहीं है धैर्य नहीं होगा और तूने बहुत धैर्य रखा इतने सारे प्रलोभन मेरे तेरे सामने रखे लेकिन तू डिगा ही नहीं ये सारे आकर्षण ये तो बहुत सारे हैं अगर छोटा सा भी आकर्षण किसी के सामने आ जाए वो तो एकदम डिग जाएगा और तू छोटा सा बच्चा बालक लेकिन तेरी धैर्य की दाद देनी होगी तो याम त्व आपह सत्य धृतिर बतासी बत असी निश्चय पूर्वक तू जो इस सत्य धृति को प्राप्त किया है ये सत्य धृति ही तुझे तेरी जिज्ञासा को शांत करने में पूरी सहायता करेगी और तू जिस ज्ञान को जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसमें अवश्य सफल होगा या सत्य धृतर बतासी त्वाद्रिंग नो भूयान नचिकेत प्रष्टा अब तक आपने सुना कि नचिकेता वर मांग रहा है नचिकेता जिज्ञासाएं प्रकट कर रहा है और यमाचार्य उसका समाधान कर रहे हैं लेकिन यहाँ इस श्लोक में स्वयं यमाचार्य भी एक आकांक्षा प्रकट कर रहे हैं एक अपनी कामना प्रकट कर रहे हैं नचिकेता को देख करके कि हे नचिकेता मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो जैसे शिष्य पूछने वाले सदा आते रहे मुझे मिलते रहे शिष्य को समस्या है आचार्य नहीं मिलते आचार्य को समस्या है शिष्य नहीं मिलते लेकिन नचिकेता यमाचार्य यहां तो दोनों बातें उपलब्ध हो गई लेकिन यमाचार्य सोच रहे हैं कि ठीक है तू अब तो मिल गया मुझे लेकिन तेरे बाद मैं औरों को भी दूंगा विद्या लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे भी मुझे जो शिष्य मिलें वो तेरे जैसे ही मिलें तो नो भूयान नच पृष्टा और अधिक तेरे जैसे शिष्य पूछने वाले प्रश्न करने वाले मुझे मिलते रहें क्योंकि जो ज्ञान आचार्यों के पास होता है तो आचार्य ये चाहता है कि ये ज्ञान एक उचित अधिकारी के अंतकरण में पहुंचे जैसे योग्य कृषक अपने बीज को उपजाऊ भूमि में डालना चाहता है वो बंजर भूमि में डालना नहीं चाहता या कम उपजाऊ भूमि में नहीं डालना चाहता लेकिन कभी कभी व्यवस्था हो जाती है उसके पास भूमि ही ऐसी है वो ऐसे क्षेत्र में रह रहा है या ने कोई कारण बन चुका है तो ठीक है फिर मजबूरी में वहाँ डालता ही है परंतु कामना यही बनी रहती है कि मैं जो बीज जिस भूमि में डाल रहा हूँ वह भूमि अच्छे से अच्छी हो और उस बीज को अच्छी प्रकार से पुष्ट करके बहुत अच्छा अंकुर निकाल सके तो यही कामना आचार्य की रहती है जिसे गाय है गाय के स्तनों में दूध आ रहा है अब वो अपने वत्स को अपने बछड़े को चाहती है मेरे पास आए ये दूध ग्रहण करे तो ऐसे ही ज्ञान देने वाले महापुरुषों के अंदर भी ये कामना बनी रहती है ये इच्छा रहती है कि कोई ग्रहण करने वाला आए और मैं दूं और वो ग्रहण करे तभी उनकी जो देने की एक उत्सुकता होती है वो शांत हो पाती है जैसे प्राप्त करने की उत्सुकता होती है देने की भी उत्सुकता होती है आपने कवियों को देखा होगा पकड़ पकड़ के कविताएं सुनाएंगे वो चाहते हैं कि हम सुनाएं और सुनने वाला कोई हो क्योंकि उनके अंदर उबाल उठ रहा है सुनाने का तो वो भी चाहते हैं कोई सुनाने सुनने वाला मिले हमें ऐसे ही आचार्य भी चाहते हैं और परमात्मा भी यही चाहता है लेकिन परमात्मा की चाहना में और मनुष्यों की चाहना में बस इतना ही अंतर है कि हमारी चाहना कभी होती है कभी नहीं होती कभी परिवर्तित हो जाती है लेकिन ईश्वर की चाहना सदा एक सी रहती है एक रस रहती है उसकी कामना ये सदा बनी रहती है कि प्रत्येक जीव कल्याण को प्राप्त करे यदंग दासुषे तम अग्नि भद्रम करीष्यसी तबे तत्सत्यम वो सत्य है उसकी कामना कौन सी कामना जीवात्मा कह रहा है परमात्मा से कि मुझे आपकी एक कामना का पता लग चुका है और उस कामना के आधार पर अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है और साथ में आपकी कामना को जान करके मैं ये भी समझ चुका हूं कि आपको तो मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा कल्याण बिना किए आप रह ही नहीं सकते आपका ईश्वरत्व ही चला जाएगा उस अवस्था में ईश्वर का ईश्वरत्व या उसकी सर्वज्ञता वो किसके लिए है हमारे लिए ही है और इसीलिए हमें वो अपना पुत्र बोलता है जैसे पिता अपनी सारी संपत्ति पुत्र को देना चाहता है लेकिन पुत्र योग्य तो हो तो हम भी जब परमात्मा के योग्य पुत्र बन जाते हैं तो उसकी सारी संपत्ति को प्राप्त करने के हम अधिकारी बन जाते हैं सारी संपत्ति बोल रहा हूं मैं यहां तो फिर भी बंटवारा होगा लोक में अगर संतानें तीन चार हैं तो हमें तीसरा या चौथा भागी ही मिल पाएगा और परमात्मा के तो अनंत जीवात्मा है अनंत पुत्र हैं लेकिन फिर भी प्रत्येक को पूरी पूरी संपत्ति उपलब्ध होती है अधूरी नहीं होती तो ऐसे ही आचार्य जब योग्य शिष्य समझता है तो अपने पास जो भी उसका ज्ञान है उसमें से कुछ भी शेष नहीं रखता बचा के नहीं रखना चाहता पूरा देना चाहता है उसके लिए तो कामना कर रहे हैं कि आगे भी मेरे पास ऐसे शिष्य आते रहें, और मैं उनको ज्ञान देता रहूं तो आद्रिंग नो भूयान नचकेत प्रष्टा पूछने वाले प्रश्न करने वाले जिज्ञासा करने वाले ऐसे तेरे जैसे योग्य शिष्य हमारे पास आते रहें। एक और श्लोक ले लेते हैं आगे अच्छा आगे है जानम्य हम इति अनित्यम नहि अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्व ततो मया नाच प्राप्तवान ताचकेत अव्य प्राप्त अस््यम जाना इति शेवधि अवधि कहते हैं खजाने के लिए खजाना भंडार मैं जानता हूँ यमाचार्य कह रहे हैं कि ये जो सारे संसार के पदार्थ हैं ये जितने खजाने हैं जितने रत्न हैं ये सब अनित्य हैं ये नित्य नहीं है और मैं तेरी बुद्धि की दाद देता हूं कि तूने इस अनित्यता को जानकर के और सब कुछ ठुकरा दिया लेकिन यहाँ वो एक बात और कहना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूं ये सारी वस्तुएं अनित्य हैं जाना अहम शेवधि और साथ में ये भी जानता हूं कि नहीं प्राप्यते अधिक ध्रुव तत् वह ध्रुव परमात्मा ध्रुव किसे कहते हैं अटल इसको आप नित्य भी कह लीजिए जिसका कभी विनाश नहीं होता हम ध्रुव तारे को ध्रुव क्यों बोलते हैं क्या अटल है वो क्या स्थिर है वो या गति हो रही है उसमें गति है तो फिर ध्रुव कहां हुआ गति है है घूमता घूमती रहेगा तो ध्रुव कैसे कहेंगे उसको आ? वो ध्रुव वैसे नहीं है अपने स्वरूप से लेकिन जैसे हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हों आजकल डबल डबल लाइनें हो रही हैं और साथ में एक ट्रेन और चलने लगे और दोनों की गति बिल्कुल बराबर हो तो हम आमने सामने खिड़की जो दूसरा बैठा हुआ है और हम बैठे हैं एक दूसरे को लगातार देखते रहेंगे जबकि यात्रा दोनों कर रहे हैं ऐसे ही पृथ्वी की गति और अन्य पिंडों की गति और ध्रुव की गति इनमें अंतर है अर्थात पृथ्वी की गति अन्य पिंडों की गति इसमें असमानता है लेकिन पृथ्वी की गति और ध्रुव की गति ये ध्रुव ही सूर्य है तारा है ये तारा बोलते हैं इसको तारा ग्रह नहीं होता तारा सूर्य होता है तो ध्रुव की गति और पृथ्वी की गति समानांतर चलती है तो हम जब भी देखते हैं वही दिखाई देगा आपको आप सायंकाल को देखेंगे तब भी वही दिखाई देगा प्रातः काल को देखेंगे तब भी वही दिखाई देगा लेकिन सायंकाल को आप अन्य तारों को देख लीजिए फिर प्रातःकाल को देखना सबके स्थान बदले हुए मिलेंगे इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं सापेक्ष तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहि अधिक प्राप्यते ही ध्रुव तत् वह परमात्मा अध्रुवी ही अनित्य पदार्थों के द्वारा वो प्राप्त नहीं किया जा सकता बहुत बलपूर्वक ये बात कहना चाह रहे हैं वो अर्थात यदि संसार के पदार्थों को प्राप्त करके हम ये सोचें कि हमें अब परमात्मा मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा लेकिन फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या संसार के पदार्थों को छोड़ करके मिल जाएगा ये शरीर भी तो संसार का ही पदार्थ है क्या इसको हम छोड़ पाएंगे हम अन्य खाने पीने की वस्तुएं क्या ये छोड़ पाएंगे छोड़ भी नहीं सकते तो छोड़ भी नहीं सकते और इन पदार्थों से वह प्राप्त भी नहीं हो सकता तो ये तो बड़ी अनसुलझी पहेली रह गई और उपनिषद ये जो नाम है ये इसका अर्थ भी यही होता है उपनिषद कहते हैं जहां रहस्यात्मक कथन हो यानी प्रथम दृष्टिया लगेगा कि ये तो विरोधी बातें हो गई कि एक और तो कह रहे हैं कि ये अध्रुव पदार्थ इनके द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता और अगली ही पंक्ति में कह रहे हैं तत् मैया नाचिकेतोग्नि अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मी नित्यम यमाचार्य कह रहे हैं कि हे नाचिकेत मैंने इन अनित्य पदार्थों से ही उस ध्रुव नित्य पदार्थ को प्राप्त किया है और पहली पंक्ति में कहा कि अनित्य पदार्थों से वह ध्रुव प्राप्त ही नहीं होता इसमें रहस्य छिपा हुआ है कि हम अपना उद्देश्य जब केवल ये बनाते हैं कि मुझे मात्र संसार की ही वस्तुएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और इन संसार की वस्तुओं से मैं सुख प्राप्त कर लूँगा ऐसी धारणा बनी हुई है और उसी के आधार पर हमारे व्यवहार चल रहे हैं संसार में हमें जब भी कोई कष्ट होता है या नहीं भी हो भावी कष्ट की कल्पना करके कि अभी नहीं है आगे तो हो सकता है तो हम आगे तक का इंतजाम करते हैं और आगे तक का प्रबंध अपना ही नहीं अपने बच्चों का करते हैं और फिर एक पीढ़ी का नहीं बहुत सारी आगे की पीढ़ियों तक का करना चाहते हैं और कोई सीमा नहीं है उसकी कहां तक करना चाहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते तो यहां लक्ष्य क्या रहा हमारा कि ये संसार के पदार्थ ही मेरा कल्याण कर देंगे मेरे सारे दुखों को दूर कर देंगे तो वह सचेत कर रहे हैं ऋषि कि वह इन पदार्थों से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तो प्राप्त किया है इन्हीं अध्रुव पदार्थों से तो कैसे किया कि इन पदार्थों को मैंने साधन के रूप में माना साध्य के रूप में नहीं मैंने ये नहीं माना कि इन पदार्थों को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा इन पदार्थों का निषेध नहीं है क्योंकि ये तो महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में कहा है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्य ये सारा दृश्य जगत ये सभी वस्तुएं जीवात्मा के लिए दो कार्य दो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हैं कौन से दो प्रयोजन एक भोग और दूसरा अपवर्ग अपवर्ग का तात्पर्य दुखों से मुक्ति जो सभी की कामना है प्राणी मात्र की कामना है दुख से मुक्ति उसके लिए भी संसार है ये और भोग के लिए भी है अब दो बातें कही उन्होंने कि भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है लेकिन अब इसका सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे हम कौन सा मार्ग चुनें फिर क्योंकि यहां जो कहा था अभी कि श्रेय मार्ग और प्रे मार्ग दोनों में चयन करने योग्य मार्ग तो श्रेय मार्ग ही है क्योंकि अगर हम प्रे मार्ग पर चलेंगे तो ये तो अविद्या में हमग्रस्त हैं स्पष्ट कह दिया था अभी इसकी संगति इसका सामंजस्य इस तरह से लगेगा कि भोग करते हुए और भोग भी कैसा अपनी आवश्यकता के अनुरूप जितना हमें चाहिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें पहनने के लिए वस्त्र चाहिए खाने के लिए भोजन चाहिए रहने के लिए मकान चाहिए अन्य भी साधन चाहिए छोटे मोटे लेकिन ये साधन साधन शब्द हैं ये साधन शब्द के द्वारा इनका व्यवहार हो रहा है ये सारे चाहिए लेकिन किसके लिए चाहिए हम मान लीजिए ट्रेन में बैठ गए टिकट लेकर के और ट्रेन में बैठकर के और ट्रेन को साध्य मान लें कि मुझे ट्रेन ही चाहिए थी तो आप स्टेशन पर जाकर के उतरेंगे नहीं क्योंकि आपको तो ट्रेन मिल गई और वही चाहिए थी लेकिन ऐसा तो नहीं होता क्यों क्योंकि हम वहां बैठकर के भी और खूब आराम से बैठते हैं सीट नहीं मिलती है झगड़ा भी कर लेते हैं दूसरों से छीन झपटी भी होती है अथवा पहले से रिजर्वेशन भी कराते हैं सभी कार्य करते हैं लेकिन शीघ्रता रहती है कब हमारा गंतव्य आए और कम इसमें से उतरें हमारा लक्ष्य कुछ और बना हुआ है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने उस साधन का सहारा लिया ऐसे ही सारे संसार के पदार्थ और यह हमारा शरीर भी शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम यह धर्म का साधन है धर्म को प्राप्त करने का साधन है यंत्र है यह रथ है आत्मानम रथनम विधि शरीरम रथमेव तो बुद्धि तो सारथिम विधि मन प्रग्रह इंद्रिया हयानाहुर्षयांस्ती गोचरान आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्तिहुर्मनीषिण ये देखेंगे आगे हम चल करके तो ये साधन के रूप में है तो मैं यमाचार्य कह रहे हैं कि मैंने इन वस्तुओं को इन संसार के पदार्थों को एक साधन के रूप में अपनाया और साधन जब व्यक्ति साधन के रूप में अपनाता है किसी वस्तु के लिए तो वह जितना चाहिए उतना लेगा फिर और संग्रह करने के लिए जब यह प्रवृत्ति रहेगी फिर तो जो जितना नहीं चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है हम उसका भी संग्रह करेंगे भले ही दूसरा उस वस्तु के अभाव में और कष्ट से ग्रस्त है लेकिन फिर भी हम उसको न देकर के और अपने पास अनावश्यक उसको रखे रहेंगे ऐसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है लेकिन ऋषि ऐसा नहीं कह रहे अगर ऐसी हमारी प्रवृत्ति है संग्रह की प्रवृत्ति है तो तो स्पष्ट है कि हमने साध्य के रूप में ही अपनाया है उसको और उस प्रकार परमात्मा कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता तो यही ऋषि कह रहे हैं कि जाना मैं अहम शेवधि इति अनित्यम ये सारे पदार्थ अनित्य है मुझे खूब पता है अच्छी प्रकार से जानता हूं मैं और नहीं अध्य ध्रुवम तत् इन अनित्य पदार्थों से परमात्मा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता और तू भी ये जान चुका है मुझे ऐसा लग रहा है नहीं तो तू अनित्य पदार्थों के प्रलोभन में फंस जाता लेकिन ऐसा तो नहीं किया तूने तत्मया नाच के तश चित्नि यमाचारी कहते हैं इसीलिए मैंने क्योंकि मुझे पता है अनित्य पदार्थों से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए मैंने नाचिकेत अग्नि को अपनाया है अपने जीवन में आपने द्वितीय वर के उत्तर में पीछे सुना था कि यमाचार्य ने जो ज्ञान दिया था उसको दूसरे वर के उत्तर के रूप में उस ज्ञान का भी उन्होंने एक नाम रखा था उस अग्नि का उन्होंने नाम रखा था क्या नाम था नाचिकेत अग्नि अर्थात उसको सम्मान देते हुए नचिकेता को कि जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं इस ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ी तेरे ही नाम से जानेगी जैसे कोई वैज्ञानिक किसी विज्ञान का आविष्कार करता है उसी के नाम से चल पड़ता है वो अब क्योंकि तू सीखने आया है तूने उस ज्ञान को ग्रहण किया है तो तेरी यादगार के रूप में तेरे सम्मान के रूप में उस ज्ञान का नाम उन्होंने नाचिकेत अग्नि रखा तो अब कह रहे हैं कि उस नाचिकेत अग्नि को मैंने भी अपने जीवन में अपनाया उस पर यथार्थत मैंने आचरण किया अर्थात मैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, सन्यास। कितने आश्रम हैं ये चार ये चर्चा पीछे भी की थी मैंने और इन चार आश्रमों में संधि कितनी है संधियाँ कितनी आएंगी जोड़ यदि चार रस्सी के टुकड़े हों और गांठ लगाएं तो कितने बनेंगे तीन बनेंगे तो यमाचार्य कहते हैं कि मैं इन आश्रमों में से पार होता हुआ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और पार ऐसे नहीं जिस आश्रम के जो धर्म जो आचरणीय धर्म हैं उनको अपने जीवन में अपनाता हुआ क्रमशः इन संधियों को पार करता हुआ सन्यास आश्रम तक पहुंचा हूं इसलिए मैंने उस नाचिकेत अग्नि का अपने जीवन में आचरण किया है उसको उतारा है ततो ताचकेत शीतोग्नि और जब व्यक्ति इन आश्रमों में रह करके और इन आश्रमों के अनुरूप अर्थात कौन सा आश्रम किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है ये ध्यान में रखते हुए जब इन आश्रमों में व्यवहार करता है तो उस आश्रम के द्वारा प्राप्त लक्ष्य को जब वो जान जाता है प्राप्त कर लेता है तो दूसरे आश्रम में पहुंच जाएगा और अगर प्राप्त कर ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाया कि क्या इसमें प्राप्त करने को आया मैं ये आश्रम मैंने क्यों ग्रहण किया तो उसी में रमा रहेगा उसी में जीवन निकल जाएगा तो इसलिए मैंने इन आश्रमों को इनको पार किया है तो पार किया है इससे स्पष्ट है कि जो आश्रम जिस कार्य के लिए था मैंने वह कार्य किया और अगले आश्रम में पहुंच गया और अगले आश्रम में होता होता वान प्रस्तक आया तो इससे सिद्ध है कि मैंने इन अनित्य पदार्थों का प्रयोग तो किया लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और यहां तक आते आते मैंने उस ईश्वर को भी प्राप्त किया अनेत द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को प्राप्त किया है करना वही होता है लेकिन यदि हम अनित्य को अपना लक्ष्य ही मान करके चलेंगे तो उस अवस्था में पिछली पंक्ति लगेगी कि नहीं अधिक प्राप्यते ही ध्रुवम तत् उस अध्रुव से अनित्य पदार्थों से हम कभी भी उस ध्रुव को प्राप्त नहीं कर सकते यदि अध्रुव ही हमारा लक्ष्य बना रहेगा हम उन्हीं में यदि सुख देख रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं तो फिर हम उनको क्यों छोड़ना चाहेंगे स्वामी राम जी का नाम सुना होगा आपने एक पंक्ति बहुत बोला करते थे वो यदि पे उनके ऐसे प्रवचन नहीं होते थे जैसे कोई बहुत बड़ी सभा में भाषण दे रहा हो एक वार्तालाप के रूप में ही उनकी उनका सत्संग चलता था तो एक वाक्य बोलते थे कि यदि दुख से दुखी होकर मुक्ति मिल जाती दुख से दुखी होकर यदि मुक्ति मिल जाती तो सारे लोग मुक्त हो चुके होते क्योंकि दुखी दुख से तो सभी दुखी होते हैं या नहीं कोई दुख से सुखी भी होता है क्या <laughs> तो दुख से दुखी होने से यदि मुक्ति मिल जाए तो सारे मुक्त हो जाते तो कैसे मिलती है मुक्ति सुख में दुख देख करके सुख में हमें जब दुख दिखाई देता है कहेंगे आप तो आचार्य जी बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं नकारात्मक सोच है आपकी लेकिन ऐसा नहीं है हमें सुख में दुख नहीं दिखाई दे रहा है पतंजलि जी ने एक और मंत्र सूत्र कहा है योग दर्शन में कि ये जो सारे पदार्थ हैं संसार के इन पदार्थों में योगी को कैसा दुख दिखाई देता है और कितने प्रकार का तो परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति वृत्ति विरोधाच्य दुखम एवं सर्वम विवेकिन अंतिम वाक्य सुना आपने दुखम एवं सर्वम विवेकिन विवेकी के लिए विवेकी शब्द का प्रयोग हो रहा है विवेकी के लिए सामान्य के लिए नहीं विवेकी के लिए सारा दुख ही दिखाई दे रहा है यह तो विवेकी यदि नेगेटिव है तो ठीक है मैं भी नेगेटिव हूं और अकेले एक कृष्ण नहीं कहा ऐसा आप कपिल को देख लीजिए कपिल क्या कहते हैं कि न कुरा पी कौपी सुखी थी हम कहते हैं संसार में सुखी है लोग कहीं कोई सुखी नहीं है सब बेचैन है आप संपन्न से संपन्न व्यक्ति को ले लीजिए वो भी बेचैन है गौतम को ले लीजिए वो न्याय दर्शन में क्या कहते हैं कि विविध बाधना योगात दुखम एवं जन्मोत्पत्ति ही उन्होंने जन्म को ही दुख कह डाला कि यदि हमारा जन्म हो गया तो दुख तो होगा अब नहीं बच सकते विविध तो बाधना योगात अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी हमारे जीवन में अब सामान्य पुरुष भाई ठीक है भूख लगी भोजन कर लिया प्यास लगी पानी पी लिया ठंड लगी वस्त्र पहन लिए गर्मी लगी स्नान कर लिया अब वो सोचता है मैं तो दुख को हटा रहा हूं लगातार कोई बात ही नहीं है मुझे कोई चिंता नहीं है मुझे कोई समस्या नहीं है मैंने इतने प्रबंध कर लिए हैं कि कोई भी दुख मैं उसको हटा लूंगा क्या मृत्यु का दुख हट जाएगा और फिर यह भी दुख नहीं हट पाते संपन्नता रहते हुए भी हम संपन्नता का उपभोग कर ही नहीं पाते हैं यहां तक अवस्था बन जाती है तो योगी के लिए विवेकी के लिए अध्यात्म मार्गी के लिए इन सुखों में भी दुख दिखाई देने लगता है क्योंकि वह ज्ञान से संपन्न हो चुका है जैसे लोक में एक साधारण व्यक्ति ले लीजिए आप और एक बहुत धनवान। अब साधारण व्यक्ति कोई वस्तु खरीदने जाता है और दुकानदार उसके सामने वस्तु दे देता है तो वो देखता है सामान्य रूप से और ठीक है मेरे प्रयोग में आ जाएगी उसने ले लिया एक संपन्न व्यक्ति जाता है खरीदने के लिए वो उसको देखेगा वो सामान्य रूप से नहीं देखेगा बहुत बारीकी से देखेगा जरा सी भी उसमें कहीं कमी दिखाई दे रही हो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं महंगी से महंगी वस्तु ले सकता हूं मेरे पास धन की कमी नहीं है तो मैं छोटी मोटी चीज या कमियों से युक्त चीज क्यों लू गाड़ी खरीदने जाएगा उसकी डिजाइनिंग करवाई उसने अपने मन मानी आपने कहानी सुनी रहे हैं राम रहीम की सारी अभी कैसी कैसी गाड़ियां उसके पास में निकल रही है वो स्वयं डिजाइन करवाता था उनके लिए तो जरा सी कोई कमी उसमें रह जाए दर्जी से कपड़ा सिलवाने जाए महंगा कपड़ा दिया सिलने को उसको और जरा सी कोई सीमेंट में भी कमी रह जाए अगर तो कि नहीं सारा पैसा मुझे कपड़े का भी दे वापस ये नहीं चाहिए मुझे या नहीं भी देगा छोड़ देगा उसके लिए नया ले लेगा और क्योंकि वो सम्पन्न है वो कर सकता है गरीब तो नहीं कर सकता अब यहां गरीब कौन है अध्यात्म मार्ग में जिसके पास ज्ञान नहीं है वो गरीब है वो धनी नहीं है वो ठीक है जैसा हो रहा है उसी में चलता रहेगा और छोटे मोटे सुखों में रमता रहेगा ऐसे ही छोटा मोटा दुख आया उसका निराकरण कर लिया ठीक है हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ लेकिन अध्यात्म मार्गी ही जो ज्ञान से संपन्न है वो क्यों सहन करेगा क्यों उसे पता है मैं सक्षम हूं मुझे परमात्मा का वो मुक्ति लोक दिखाई दे रहा है परमात्मा का मोक्ष धाम दिखाई दे रहा है सदा पश्यती सूरय दिव्य चक्षुराततम तो जब उसको दिखाई दे रहा है और अपनी योग्यता का भी उसको पता लग गया कि मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य है मैं सक्षम हूं तो फिर संसार में कितनी ही सुखदायक वस्तु क्यों न हो वो उस अनंत सुख को छोड़कर के उस अनित्य सुख की प्राप्ति में क्यों अपना समय कमाएगा उसको दिखाई दे रहा है तो इसलिए अनित्य पदार्थों का वो मात्र केवल जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है उसको अपने पास रखने के लिए नहीं उसको साध्य बना करके नहीं तो यही आचार्य कह रहे हैं कि मैंने इन अनित्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए यथार्थ प्रयोग करते हुए तीनों आश्रमों के आचरणों को अपने जीवन में उतारते हुए मैंने उस परमात्मा को प्राप्त किया है इसलिए परमात्मा वो इन अनित्य पदार्थों से ही प्राप्त किएगा क्योंकि भोगापवर्गार्थम दृश्य जो पदार्थ हमें बंधन में डाल रहे हैं इन्हीं पदार्थों का यदि हम ठीक प्रकार से प्रयोग करें तो यही पदार्थ हमें अपवर्ग भी दिलाने में सक्षम हैं अपवर्ग दिलाने के लिए कोई और अलग से पदार्थ नहीं आने वाले यही साधन यही शरीर यही सारी वस्तुएं यही रहेंगी तो इस तरह से यमाचार्य निरंतर उसको ज्ञान आगे भी देते रहेंगे आगे फिर हम देखेंगे आज यहीं विश्राम लेते हैं ओम शब